तो कुलां राम रामान्त तो हो गया था पदांत सूत्र से गुणत्व का निषेध हो गया नकार को प्राप्त था किस सूत्र से तृतीय में टा टा भा का टकार तो की संज्ञा चुटू टू क्या करता है जगमन बोलो चुट्टू क्यों बोलते क्या करता है बोलो नहीं आता है बोलो नहीं आता है उसको क्यों दो पूछते है उसको नहीं कहना क्या करता है बोलो कैसे जैसे कोई सुने अब हमेशा पूछते न तीन बार पूछना पड़ता है प्रत्येक आदि क्या बोलते चा वर्ग क्या वर्ग ठीक से बोलो च वर्ग और क्या च वर्ग ट वर्ग एक साथ बोलो पता है प्रत्येक आदि क्या बोले ना वर्ग या वर्ग छ या चाह क्या बोलते च वर्ग बोलो प्रत्येक के आदि क्या बोलेंगे जगवान बोलो छह वर्ग और क्या है प्रत्येक के आदि में क्या है देखो बोला सुनना पड़ता है ना अब जो बोलते हो कोई किसको पता नहीं चलता है क्या बोलो मनुम नहीं अभी मलमे चुटू हाँ ऐसे बोलो आप बोलते हो पता नहीं चलता द, दस बारह बोलने के बाद फिर पता नहीं होता है ठीक है चाबर्ग और उठाबर्ग ऐसे बोलो चाबर्ग और टावरग चर्ग टावर्ग की न की नहीं बोलते हो की बोलते हो चर्ग टी संज्ञा हो हाँ। ऐसे बोलना स्पष्ट करके पता नहीं चलता दस बारह पूछना पड़ता है टा टकारे की संज्ञा कि सूत्र से होती है मन ए क्या, चूटू? क्या है चू क्या महिंद्र चू और टू में दोनों में दीर्घ है दोनों में ह्रस है हाँ तो उच्चारण करते से सब ला मे क्या चूटू नहीं क्या बोलेंगे चुटु चूला लंबा नहीं करो चुटु चुटु चुटु क्या भी होती है हाँ बोलो विभोती चुट्टू हैं प्रथम दिवोचन ठीक प्रथम दिवोचन चुट्टू कैसे बने प्रथम दिवोचन में प्रतिपेदिक क्या है विभूति क्या है औ बनने के बाद चुट्टू रही क्या प्रथम है दीर्घ हो गया चुट्टु बन प्रथम में क्या करता है बोलो मन में वो तो वृत्ति में लिखा है क्या करता है कोई पूछेगा तो क्या बनेगा किसकी बात अक् के बाद बोलो बोलो प्रथम द्वीहती हाँ उसके पीछे कौन बैठे बोलो एकादेश अक्सेर कौन जरूरत न अक्से के पर रहते दोनों के स्थान पर पूर्व दीर्घ एकादेश होता है तो यहाँ चुट्टू में अक कौन है अक को कोई है तो फिर कैसे लगेगा चुट्ट में चुट्टू क्या करथम पुरुष लगेगा चुट्ट हाँ ट के उत्तरावती उक प्रत्यार में आएगा हाँ अके है बाद प्रथमा द्वितीय का प्रथम कौनिया है द्वितीय का है प्रथम आँख का औ तो पूर्व स्वर्ण दीर्घ किसके स्थान आदेश होगा औू के स्थान पर हो या ऊ के स्थान पर हो दोनों के स्थान पर आदेश होगा एक टू के उकार कर औ ओ दोनों हटा करके आदेश होगा उ पूर्व स्वर्ण दीर्घ पूर्व ऊ था ऊ का दीर्घ उ, उ, उ हो जाएगा चू फिर औ का जाएगा है? हाँ स्थानीय चला गया औ के स्थान पर ऊ आदेश हुआ किसके स्थान पर दो के स्थान चू में ऊ टू में ऊ दोनों के स्थान पर और हाँ टू के ऊ और? और ये दोनों के स्थान पर क्या आदेश हुआ उ दीर्घ अब पहले चू में ऊ कैसे दीर्घ होगा नहीं होगा तो उच्चारण कैसे करेंगे चूटू टांग सिंह श्यामीनाथ श्या इसमें पद तो कितने पदे दो पद एक कैसे बोलो पहला क्या है कहाँ तो जाएगा ता? ना। आगे हाँ टांग सिंह शाम क्या भी है षठी बहुचन है एक वो क्या बनेगा टांग सिंह प्रथम बहुचन क्या बनेगा टांग सिंह का क्या बनेगा क्या नहीं ठीक नहीं बोलो क्या बोले बोलो अरे क्या बनेगा टांगसी क्या बोलो है? रूप किसको मालूम है तो बोलो हाँ ठीक है क्या बने गया टांग सिंग गो भ्याम घस तो क्या रहेगा क्या बनेगा टांग में कैसे बनेगा टांगो भ्य इना त्या में क्या क्या है पहला क्या है इन हाँ ये तो गर्द हुआ पहला क्या है इना इन नहीं इना दूसरा क्या है आत इन, तृतीय क्या है इन आत सिया में द्वंद समास हो गया बहुवचन बनेगा इनात श्या द्वितिया बहुचन क्या बनेगा श्या बनेगा हैं क्या बोलते हो प्रतिपदी के क्या है पूरा बोलना पड़ेगा ना तो इन आत श्या बहुवचन प्रथम है ना और द्वितिया तो सियान क्या कहेंगे इन आत सियान क्या इनाथ स्यान द्वितीय बहुचन षष्टी बहुचन क्या बनेगा इनाथ स्याम बनेगा स्य अकाराते क्या बनेगा इनाथ श्या सप्तमीभन क्या बनेगा सियात नहीं बोला इनाथ श्यु हाँ अर्दंता मीनाद स्यु अदंता टादी नाम दो टकर प्रकार से आ गया पहला क्या है अदन अदंता के आगे क्या है तय तो या अंत में है? तो क्या है तय तब क्या हो गया ट कहाँ से आ गया स्टूनाश उठा हो जाएगा गया? नहीं तष्टोणश्र तो हो जाता है देखो यहाँ त तो है झलाम जनस जसंत से द भी प्राप्त है स्टूनाश्रे टू प्राप्त है क्या लग गया पहले देखो झलाम जसंत का नंबर निकालो स्टूनाषु का नंबर निकालो कौन पर त्रिपाधी देखो तो पहले स्टोनाष्ट्रू लग जाएगा तो असुविधा नहीं होगा पहले क्या लगे ना झलाम जसंत से त को हो जाएगा द फिर स्टूनाष्टू से हो जाएगा डे दो ट तो तो कहा से आया खर्चे से ट होगा हाँ ये ध्यान देनादय सि राम क्या के टा टा के टी आ रहता है तो उसको आदेश से क्या होगा इन इना टा के स्थान में आदेश होगा इन राम अग्रे इना इन, और तो क्या आगे ई रहेगा तो आधगुणा लगेगा क्या रूप बनेगा रामे न गुणत्व करने के सूत्र क्या है और उसका निषेध करने के सूत्र क्या है पदांत से निषेध हो जाएगा क्यों नहीं होगा यहाँ पदांत नहीं है पदांत नहीं और रामायण कैसे पदांत हो गया यहाँ यहाँ इन नो, इन नो है इन नहीं इन न की उत्तरावृत्ति क्या है अंत में अ है या न है रामायण में अंत में क्या था हाँ तो बोलते समय रामान और रामायण आ, आ बोलना पड़ेगा इसको यदि तो कोई वो रामायण बोल देगा रामायण तो क्या हो जाएगा पदांत से निषेध कर देगा क्या बनेगा तृतीया के में रामायण अरे द्वितीय भोजन क्या बना था रामान आगे आएगा भ्याम राम अगर भ्याम राम के अगर क्या है भ्याम शत्र सुपिच यु सुपी अतुअंग से दीर्घ अतु दीर्घ यही एक शत्र है आएगा उसे अनुमूर्ति आती है अतुअंग से कहा था अदंत अंगश्य अत अंग नहीं अदंत अंग का विश्लेषण अत हो जाएगा अदंत तो अंगों को दीर्घ होगा परम क्या चाहिए सुप चाहिए सुप एक प्रत्याहार है सु औवजस से लेकर शुभ तक बनेगा किस उत्तर से बनेगा सुभ प्रत्यार आदि सही था सुप्रत्याहार सुप में सु औस अम औ कितना आएंगे सुप उसमें यहादि सुप चाहिए यदि में बहुब्री ये आदिर यश्य सुप ससुप यही सप्तम सप्तमी बोचने यही आद आदि में हो यह होना चाहिए यह प्रत्याहार में कितने बनाते हैं कोई कहते हैं ग्यारह कोई कहते नौ हिसाब कर बोलो अभी फिर नहीं पुरा नहीं हुआ कोई बार भी है क्या कितने न? हाँ क्या क्या बना कोई बताओ बोलो एक एक बोलो एक कोई बोलो बोलो न? नहीं वाह हाँ अभी प्रत्याहार नहीं आता है बोलो बोलो बोलिए हाँ पहले यार अलग होते हैं य के बाद रात आए हाँ ठीक बोलो कौन सा कौन सा सूत्र पहले हाय भराट आगे क्या सूत्र आगे क्या है यहाँ आगे यहाँ पर रहते को दीर्घ यहाँ में भा है क्या भागया ये आदि सुप रहते अदंत दीर्घ होगा अदंत कौन है हाँ अदंत कौन है अतो अंग से दीर्घ अंग को दीर्घ होगा अंग कौन है या राम है अभी किसको दीर्घ करना अघ करना या राम को दीर्घ करना अदंत कौन है अम है या है देखो सूत्र कहता है ये आदि सूपी अतो अंग से दीर्घ अदंत को दीर्घ होगा ये क्या है अदंत तो को दीर्घ करेंगे या अंग दीर्घ अंग के अत को दीर्घ अंग के अत को दीर्घ करना या अदंत तो अंग को दीर्घ करना बताओ अदंत अंग कहेंगे तो अदंत अंग कौन होगा ấy, रा राम का आकार अदंत अंग अ है या राम है राम है अ नहीं राम तो राम के स्थान पर दीर्घ होगा पूरा राम घोटा करके उसके तरण दीर्घ रखना पड़ेगा क्या क्या लगेगा सूत्र आलोन अंत्यस्य लगाना पड़ेगा षष्टी निर्देश से अंत्य से हल अंत्यल ऐ अदीर्घ होगा नहीं तो पूरा राम घोटा करके दीर्घ आ जाता अभी अदीर्घ होगा अदीर्घ करने से क्या होगा ई क्यों नहीं होगा दीर्घ खाली आघ नहीं क्या सूत्र लगे स्थानतम सादृश्यतम ओ के साथ आका क्या सादृश्य है दोनों का स्थान उच्चारण स्थान बराबर है अका स्थान है क्या आ का स्थान है? ई का स्थान का स्थान मिल गया से होगा हाँ स्थानकृत सादृश्य को लेकर के औ के स्थान पर क्या दृश्य होगा हाँ ये नहीं कि अ था लाइन लाइन से दीर्घ हो गया ऐसा नहीं स्थानांतरतम लगा करके सदृशतम आदेश करना पड़ेगा रामाभ्याम भ्याम के मकर की संज्ञा किस सूत्र से प्राप्त था नहीं होगा हो। क्यों न विभोतो तुषमा किंतु भ्याम में विभक्ति है क्या हाँ जिसको पूछेंगे आप बोलो एक दो तीन तृतीय लाइन के तीन बोलो तीन दो तीन दो तीन चार आप रुको हाँ ढूंढो पुस्तक ढूँढो ऐसे नहीं मालूम नहीं क्या है क्या है आए? आए रुको ज़्यादा नहीं बोलो अभी तो न भी हो तो बोला था विभक्ति है क्या किस से तो विभूति संख्या होगी हाँ विभोतिशा न भी हो तो समय नीभोतिश्चर से क्या संख्या होगी कौन विभूति संज्ञा है किसकी हाँ भैया की क्या संज्ञा है आ? जो सा बोलो है जोर से बोलो किस तरह से ब्योतिष फिर क्या लाभ है उसका बेहोति संज्ञा से क्या लाभ है ना भी हो तो महा से क्या होगा लप हो जाएगा और क्या क्या निषेध होगा मकार का निषेध हो जाएगा हाँ ईत संज्ञा का निषेध हो जाएगा मौका ईत संज्ञा न, इस संज्ञा का निषेध होगा ये संज्ञा नहीं, नहीं होगी रामाभियान आगे आएगा प्रत्यय क्या है बीस बीस के सकार की संज्ञा किस सूत्र से हर्ष दो बोलो प्राप्त है न नहीं क्या सूत्र किस सूत्र से इस प्राप्त है क्या हरतेर से प्राप्त है हाँ बोलो भागवतानंद बोलो प्राप्त है ना नहीं मालूम नहीं विश के सकार की संज्ञा प्राप्त है क्या किस सूत्र से सब बोलते कोई सुनता है आप तो जानबूझकर बुझ को छिपा कर रख दो इधर मुख देखा कर बोलो सुनना ही पड़े ही पड़े हाँ क्या ये संज्ञा होगी ना नहीं क्यों नहीं होगी क्या सूत्र न भी हो तो तुस्मो क्या बोलो सूत्र बोलो ठीक तुष्मा है ना ना तुषमा या तुस्मी क्या बोलते हो बोलता है क्या बोलता है पास वाले बता सुना ना तो क्या बोलता है तुष्मा बोलता है क्या बोलता है न तुष्मा क्या बोलो बोलो ना विभोतो तुस्मा पहले क्या बोला था तुषमा बोला था ना ना विभोतो तुषमा से क्या होगा क्या होगा इस संज्ञा का निषेध होगा इस होने से इस संज्ञा होगी या नहीं हाँ तो राम अग्र रहा भीष तो भीष ऐस बोलो फिर हाँ विष ऐस नहीं बोलना बहुत लोग क्या बोलते तो भीष ऐस बीस ऐसा कहेंगे तो क्या होगा भिस ऐस ष ष्टी तो पता चलेगा भिस कहेंगे तो भिस का षठी में क्या बनेगा िस तृतीया में क्या बनेगा भिसा में क्या बने गया क्या बनेगा भिस का ए, भ्याम में क्या बनेगा कोई है बोलो ब्रह्मचारी भिसो भ्याम बनेगा नहीं नहीं भा क्या क्या भिसो है भ्यू यो, यो कहाँ से आएगा भीर भ्याम क्या बनेगा भेर भ्याम सस रू हो जाएगा रू को विसर्ग नहीं होगा कर पर में नहीं है खर में फकर आएगा तो भेर भ्याम क्या बनेगा हाँ भिषा भेरभ्याम भेर भी ऐसा बनेगा भिस ऐस भीष को ऐसा होगा भिसा ष्ट है नहीं ष्टी भिसा है तो अलंत्य से प्राप्त है नहीं अलत्य से प्राप्त है तो बीष के सक्कारों को ही से होना चाहिए उसको अलंत्यो को बाध करने के लिए कोई दूसरा सूत्र है हाँ अलंत को बाध करेगा आधे परस्य परस अद्वीतम तत्स्य आधे बुद्धिम अत पंचमंत है अत से पर विष को जो कहेंगे आधे परस लगेगा क्या कहेगा विष के भक्कार को होगा इस अलंत से क्या था सक्कार को था विष के सक्कार को ऐसे होना था अलंत्य परिभाषा से उसका बात करेगा आदि परस्य परस आदि क्या आदिकाए भाव भाग को होगा ऐश फिर उसको बात करेगा अनेकाल से सर्वस्या सर्व के स्थान हो जाएगा तो आगे हो जाएगा ऐश राम अगर ऐश राम के अगर ऐसे आने पर बुद्धि रच लगेगा सूत्र बुद्धि रचि लगेगा राम में एक मात्रा ऐस में दो मात्रा कितने मात्रा हो जाएगा रामी सकार गुरुत्व और विसर्ग रुत्व च विसर्गश्चित रुत्व विसर्गौ ऋत्व हो जाएगा किस सूत्र से विसर्ग हो किस के सूत्र सेब हाँ अभी वासुदेवानंद बोलते सस्वरू क्या करता है और कोई नहीं बोलो एक एक करके माली में सस् क्या करेगा नहीं मालूम नहीं बड़े सरल से रुत्विसर कह देते अभी इस सूत्र में बहुत लोग लेकर कर दिखा दे तो सर सस्त शुरू क्या करता है पुस्तक बंद करो सब बंद कर पुस्तक लिख कर दिखाओ सस शुरू क्या करता है पुस्तक सब बंद करो नहीं लिखे कर तो कह तो नहीं है पहले बंद करो पुस्तक एक बंद करो पुस्तक अरे सुनता है पुस्तक खोला रखे बंद करो सब बंद कर हाँ लिख दिखाओ सर ससुरू क्या करता है आपको पूछा था आप गलत ले हो गया वृत्ति क्या है पदान्त सदांत सकार और सजुष को सजुष के अंत्य सकार को ऋतु होगा पदांत सस्य ऋतु होने के बाद विसर्ग कैसे होगा क्या सूत्र बोलो दस बोलो सूत्र क्या खर अवसान विसर्ग या विसर्जन ये सूत्र का अर्थ दो प्रकार होता है दो प्रकार अर्थ कोई बता सकता है अवसान शब्द संज्ञा होती विराम अवसानम वर्ण के वर्णों का अभाव की अवसान संज्ञा अभाव की अवसान संज्ञा हो तो अभाव अवसान पर रहते खर पर रहते पदांतरेप को विसर्ग होता है किंतु अवसान संज्ञा यदि अंतिम वर्ण को करेंगे विराम अवसान में विराम्यत विरम्यत अन्य विराम अंतिम वर्ण की अवसर अवसान, अवसान संज्ञा होगी तो खर पर रहते और अवसान पर रहते मिलेगा अवसान में स्थित पदारंत की रेप को विसर्ग होगा अवसान में जब पदार्थ रेप अवसान पर में रहते कहेंगे जब अभाव की अवसान संज्ञा होगी अंतिम की अवसान संज्ञा करेंगे तो अवसान में स्थित रेप को विसर्ग होता है आगे राम क्या के आगे गे आएगा गे, आए गे आए के अंग कार्य की संज्ञा किस सूत्र से लसक तद्धिते कर्ग में आएगा अंग आए लसक को तद्धित तद्धित में लगाया है लसकित है आगे शत्रु लगा अंगेर अतुंगात पर अंगेरिया राम क्या के आगे अंगे चतुर्थी विभति में अतो का क्या अर्थ होगा अत है राम के जो अत अंग है या नहीं अंगात का क्या अर्थ अत अंग से अकार अंग से अकार अंग है या नहीं राम के अकार अंग है या नहीं अंग है या नहीं राम के अकार तो अकार अंग से, तो से. से, से पर अंग कहाँ मिलेगा अत का अर्थ करना पड़ेगा अदंत अंग से यह नीधिस्त तदंत से अंग का विशेषण अत अर्थ होगा अदंत अंग से पर अदंतंग राम में अकार है या राम सदपूरा है? है? बोलो अदंतंग कौन है या राम राम अ नहीं अभी अदंत अदंत अम है राम है अंग कौन है है अम है राम है अहंग अंग संज्ञा रामंद बोलो किसूत्र से होगी अहंग संज्ञा किस सूत्र से होगी रुको ऐसा किसको हैं ऐसे बाब अटगम अंग संज्ञा महेन्द्र बोलो यस्मा यस्मा प्रत्यय विधि प्रत्ययंगम अंग राम शब्द है अंग वे है उससे परंगे को यह आदेश होगा गे के स्थान पर आदेश क्या होगा य य ही आदेश य और अकार दोनों मिलकर के एक स्थान यह हो जाएगा राम अगर क्या है ए, ए हो गया यह आदेश होने का राम क्या अगर क्या है य यह है यह होने पर अभी सुपीच सूत्र से दीर्घ होगा सुपीच सूत्र क्या करता है यही आदि सुप पर अतंत दीर्घ होगा अभी यहादि सुप पर में क्या आया यह, यह प्रत्यह यह है ना यह प्रत्यार में आ गया योप है सुप्रत्यहार में आता है यो? यह सुप प्रत्यार में क्या क्या आता है बोलो जोर से बोलो सुप में क्या क्या आता है बोलो आगे बोलो आगे बोलना ना हाँ इसमें यह आया यह आया तो सुप में आएगा यह कर hmm. यही आदि होगा यो यही आदि है क्या hmm. यही आदि तो है किंतु सुप hmm. नहीं है सुप होने पर दीर्घ होगा ना यही आदि सुप यही आदि है यो सुप है सुप कैसे हुआ सुप में तो नहीं आता है आदेश तो हुआ सुप कैसे हुआ वो आपका काम दूसरा करेगा उसका नाम कृष्णानंद होता है दूसरा नाम है हाँ उसके लिए सूत्र है स्थानी इसमें कितने पद है तीन पद है पहला पद है क्या पद है हाँ बोलो क्या भी होती विभति हम्म लिखा है क्या पुस्तक में नहीं देखा पुत्र नहीं लिखा था है तो अच्छा है तुल्यम स्थानी ये सूत्र संज्ञा सूत्र है या निषेध सूत्र है संज्ञा बोलो श्लोक क्या बोला सर सर्विदो हाँ सड़विधम सूत्र ये क्या है परिभाषा अतिदेश है किसको अतिदेश कहते हैं बत्ती घटी तत्व अतिदेशम जहाँ बत्ती प्रत्यय तेन तुल्यम क्रियाचे बत्ती स्थानीव बत दिया स्थानीव है ना स्थानीव जहाँ बत्ती बत रहेगा बत्ती घटी तत्व अतिदेश्व अतिदेश सूत्र है स्थानीव होता है स्थानीव कौन होगा कौन स्थानीव होगा आदेश आदेश स्थानीवत सियात देखो वृत्ति में दिया स्थानीव आदेश आदेश स्थानीय बत सियाहत आदेश स्थानीवत होगा किंतु कब होगा अनल विधु अर्थात अल विधि में नहीं होगा ये अल विधि क्या बताएंगे इस सूत्र का क्या अर्थ होगा अनल विधि मतलब अल विधि में नहीं होगा अनचिच सूत्र अचपरस अच्छा यरो दो वास्तव आगे? आगे परमे में अच नहीं हो या परमे में अनच चाहिए परमे में अच नहीं हो तो वहाँ अनच में जो नय है उसका अर्थ कोई बता सकते तो क्या अर्थ है नय का दो अर्थ होता है एक परिदा से के प्रसज्य प्रतिषेध अनच में नय का क्या अर्थ है प्रतिषेध है ठीक है प्रसज्ञ प्रतिषेध परिदास करेंगे तो न के भिन्न न सदृ अ के बिना अजसदृश अच्छा अर्थ हो जाएगा आज के भिन्न असदृश अच्छा कहेंगे तो हल हो जाएगा हल पर में चाहिए अर्थ होगा हल पर में नहीं अज पर में नहीं हो न का अर्थ दो प्रकार होता है अब्राह्मणम अब आ नय त क्या अर्थ है ब्राह्मण नहीं लाओ क्या अर्थ है अब ब्राह्मण आने कहेंगे तो ब्राह्मण को नहीं लाओ ये अर्थ होता है नहीं लाने में नहीं आने में लाने में तात्पर्य है ब्राह्मण भिन्न को लाओ यदि ब्राह्मण नहीं मिलता भोजन बनाने के लिए तो अब्राह्मण अब माने ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को लाओ ये हो गया परयुदास अर्थ है अनचमी क्या है अचपर में नहीं होना चाहिए अनच पर में होना चाहिए ऐसा नहीं अनज का अज भिन्न अज साधु से हल हो जाएगा पर में हल चाहिए ऐसा नहीं यहां भी अनल विद दिया है ये भी सज्ज प्रतिशे पर नहीं अल विधो ना अल विद्यु में नहीं होगा आदेश स्थानीव से न तो स्थानीय अलाश्रय विधो अल विद्यु में नहीं होगा क्या नहीं होगा आदेश स्थानीव नहीं होगा आदेश में स्थानी के धर्म आएगा स्थानीना तुल्यम इत स्थानीव स्थानी में जो धर्म था आदेश में वही धर्म आएगा जिसके स्थान पर जो बैठेगा राजा के स्थान पर जो बैठेगा वो तो मंत्री होता है या सेनापति होता है राजा होता है इसी प्रकार महंत के स्थान पर बैठेंगे तो महंत होते हैं ना <laughs> इसी प्रकार आदेश में वो धर्म आ जाता है मंत्री के स्थान पर जो बैठेगा वो मंत्री होता है सेनापति के स्थान पर बैठेगा तो सेनापति होगा किंतु कोई पशु चला गया दूसरे अगर आग्रह बैठ जाएगा वो पशु हो जाएगा नहीं होगा उसका स्थान नहीं है कभी कोई बैठ जाता है स्थानीय ना तुल्यम इत स्थानी स्थानीय स्थानीय में जो धर्म आदेश में आ जाएगा स्थानीय था क्या है सुप था गे में सुप्त तो धर्म था ये में सुप्त तो धर्म था उसके स्थान पर आदेश होगा में सुप्त तो धर्म था नहीं किंतु यह उसके स्थान आदेश हो जाएगा तो सुप्त तो धर्म उसमें आ जाएगा यह कभी भी सुप कहा आ जाएगा यह सूत्र होने से तो स्थानीवत होने से यह में सुप्त तो धर्म आ गया स्थानीय क्या है आदेश क्या है आदेश स्थानीव होगा आदेश यह है, होगा में जो धर्म था वो धर्म आ जाएगा स्थानी में क्या धर्म था? धर्म था? था। एक संज्ञा होने पर आदि में क्या रहता है ए। वो आजादी है ना नहीं अभी यह जो आदेश होगा उसको आजादी कहेंगे यह आदेश है स्थानीय ए एक स्थान पर यह आदेश हुआ तो यह को ए कहेंगे क्या एक तो धर्म नहीं आएगा औजारी धर्म नहीं आएगा ये स्थानीय के अल को आश्रय करके कोई कार्य करेंगे स्थानीय के अल है ए अच है ए एक को मानकर कोई कार्य करने जाएंगे तो आदेश स्थानीय नहीं होगा स्थानीय के अल को आश्रय करके कोई विधि करेंगे तो वहां स्थानी ब नहीं होगा सुप्त धर्म अल को स्थानी के वन को स्थानी के अल को आदर्श करेगा आश्रय करता है सुप्त धर्म सुप्त धर्म एक को करता है ए सु आउ आउट अम औस में सुप्त धर्म रहता है रहता है सम्य एव धर्म रहता है एक तो धर्म स्थानी के अल में स्थित है सुप्त धर्म अल में नहीं ये तो समुदाय सु औ अम ओ स में सुप्त रहता है सुप्त धर्म स्थानी के अल अल क्या था वर्ण स्थानी के एक वर्ण में सुप्त धर्म रहता है क्या नहीं रहता इसे सुप्त धर्म आ जाएगा किस में यह में आ जाएगा यह में सुप्त धर्म आएगा तो यह या स्वयं यहादि है स्वयं यहादि है उसमें कोई कहेगा हम आजादी धर्म ले आएंगे आजादी तो क्योंकि ये स्थानीय था ए स्थानीय क्या है आजादी है ना नहीं उसके थाना पर जो ये आदेश होगा उसमें आजादी तो आ जाएगा नहीं ये आल को आश्रय कर कोई कार्य करेंगे नहीं सुप तो धर्म आएगा इसी सूत्र से और यहादि तो सतह है ये दे देखा इिति स्थानीवत सुपिचेत दीर्घ सुपिचेत दीर्घ हो जाएगा अकु दीर्घ से आ बन गया रामायण बन गया रामायण बनेगा ये जो अल विधि है अल विधि में समास करते हैं तृतीया समास करेंगे तो क्या कहेंगे अला विधि अल विधि अल का तृतीय अला बनेगा पंचमी करेंगे तो क्या होगा अलह अलह परस विधि अल विधि करेंगे तो अलो विधि अल सप्तमी करेंगे तो अली विधि अल ये समास होने से अलविधि में तृतीया पंचमी षठी सप्तमी चार प्रकार होता है अल विधि अला विधि अलपरस विधि अलो विधि अलिविधि इन स्थान पर आदेश स्थानीवत नहीं होगा वो अला विधि अल विधि कैसे बताएंगे नहीं होगा बाकी अन्यत्र आदेश स्थानीय तो हो जाएगा स्थानीय जो धर्म वो आदेश में आ जाएगा यहाँ स्थानीय क्या था आदेश क्या है स्थानीय का क्या धर्म आदेश में आएगा सुप तो धर्म आ गया तो यहां आदि है और सुप तो धर्म आ गया यही आदि सुप मिलने से क्या सूत्र लगेगा सु पीछे लग गया तो दीर्घ हो गया रामाय बन गया भ्याम में राम क्या करे भ्याम है यहाँ सोपीचा लगता है दीर्घा होगा किसोत्र से क्या रूपने का